श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांडी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि यानी क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज यानी आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर यानी श्याम वर्ण है एवं आनंद घन है जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ हे पार्वती श्री राम जी के गुण गुढ़ हैं पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं और और भरत जी के अनुपम सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनू जिन्हें वे वन में कर रहे हैं एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था जैसे महान मंदबुद्धि चीटी समुद्र की थाह पानी चाहती हो वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोच मार कर भागा जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक यानी सरकंडे का बाण संधान किया श्री रघुनाथ जी तो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख नेत होकर भाग चला वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा तब वह निराश हो गया उसके मन में भय उत्पन्न हो गया जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है काक भिषुंडी जी कहते हैं हे गुरुण सुनिए उसके लिए माता मृत्यु के समान पिता यमराज के समान और अमृत विश्व के समान हो जाता है मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी यम यमपुरी की नदी हो जाती है हे भाई सुनिए जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म यानी जलाने वाला हो जाता है नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें ने? दया आ गई नारद जी ने क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया उसने जाकर पुकार कर कहा हे दयाल रघुनाथ जी रक्षा करिए रक्षा करिए आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता यानी सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि नहीं जान पाया अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए मैं आपकी शरण आया हूं। शिवजी कहते हैं पार्वती कृपाल रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्थ यानी दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आख का काना करके छोड़ दिया उसने मोहवश द्रोह किया था इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा चित्रकूट में बसकर रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी इसलिए सब मुनियो से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई आगे चले जब प्रभु अत्री जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो हो गए, शरीर पुलकित हो गया, जी उठकर दौड़े उन्हें दौड़े आते राम जी और भी शीघ्रता से चले आए दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों जनों को यानी दोनों भाइयों को नहला दिया श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए तब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 हे भक्त वत्सल हे कृपाल हे कोमल स्वभाव वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूं। आप नितांत सुंदर, संसार यानी आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं हे प्रभु आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम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 कामदेव के शत्रु महादेव जी द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं हे लक्ष्मी हे सुखों की खान और सतपुरुषों की एकमात्र गति मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे शचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपाशक्ति श्री सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ जो मनुष्य मत्सर अर्थात डाह से रहित तो होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं वे तर कवितर, यानी अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते यानी आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं उन यानी आपको जो एक यानी अद्वितीय अद्भुत यानी मायिक जगत से विलक्षण प्रभु जो सर्वसमर्थ हो इच्छा रहित ईश्वर जो सबका स्वामी हो व्यापक जगत गुरु सनातन यानी नित्य तुरीय अर्थात तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भावप्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम यानी पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं मैं निरंतर भजता हे अनुपम सुंदर हे पृथ्वीपति हे जानकीनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ मुझ पर प्रसन्न होइए मैं आपको नमस्कार करता हूँ मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े फिर परम शीलवती और उनसे मिली ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं फिर ऋषि उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे पति का अपमान करने से भी स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है एक ही व्रत है और एक ही नियम है जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो अर्थात समान अवस्था वाले को वह वा भाई के रूप में देखती है बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है जो धर्म को विचार कर अपने और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट यानी निम्न श्रेणी की स्त्री है ऐसा वेद कहते हैं और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में उसे अधम स्त्री जानना पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वह तो सौ कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है भर के के के सुख लिए जो सौ करोड़ यानी असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी जो स्त्री छल छोड़कर पातिवृत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त करती है किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर यानी भरी जवानी में विधवा हो जाती है स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं हे सीता सुनो तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है यह धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊ मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले ब्रह्मा शिव और सनक आदि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा जिसके समान सब बातों में यानी अत्यंत बड़ा कोई नहीं है उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा मैं किस प्रकार कहूँ स्वामी कि अब आप, आप जाइए हे नाथ आप अंतर्यामी है आप ही कहिए ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं यानी मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जब तब किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है, श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है इसमें न धर्म है न ज्ञान है न योग है और न जप ही है इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले आगे श्री राम जी हैं उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम भेज दिया फिर वे सुंदर छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि मुनिशरभंग जी थे श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रसपान कर रहे थे शुभरंग जी का जन्म धन्य है मुनि ने कहा हे कृपालु रघुवीर हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था इतने में कहानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे तब से दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई हे नाथ मैं सब साधनों से हीन हूँ आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है हे देव यह मुझ पर आपका एहसान नहीं है हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने ही प्राण की रक्षा की है अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहां ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ चले गए मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणाकंद यानी करुणा के मूल प्रभु की जय फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए हड्डियों के ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई उन्होंने मुनियों से पूछा तो मुनियों ने कहा हे hey, स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी यानी सबके हृदय की जानने वाले हैं जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है ये सब हैड्डियों के ढेर है यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया उनकी आंखों में करुणा के आंसू भराए श्री तो राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा फिर समस्त मुनियो के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे उनकी भगवान में प्रीति थी वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन सुना त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता यानी शीघ्रता से दौड़ चले हे विधाता क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझे जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे क्या स्वामी श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है मैंने न तो सत्संग न योग न जप अथवा न ही यज्ञ किए हैं और न ही प्रभु के चरण कमलों में, में मेरा दृढ़ अनुराग ही है हाँ दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं वह उन्हें प्रिय होता है भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे आहा भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे शिवजी कहते हैं हे भवानी ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती उन्हें दिशा विदिशा यानी दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ नहीं सूझ रहा है मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ वो ये भी नहीं जानते यानी इसका भी ज्ञान नहीं है वे कभी पीछे घूमकर फिर कभी आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमाशक्ति प्र, सॉरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त के प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर कर भव भय यानी आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल यानी स्थिर होकर बैठ उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर कर श्री राम जी के चरणों में लग गए श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगा श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की मुनि कहने लगे हे प्रभु मेरी विनती सुनिए मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए हाथों में धनुष बाण दिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि हैं संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं और भव यानी आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा शिव जी के हृदय रूपी मान के बालहंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने गरस, के लिए गरुण हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप हे ज्ञान और इंद्रियों से अतीत हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के बगीचे हैं क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है जो बल के धाम है जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है जो धर्म के कवच यानी रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं तथापि हे खरारी श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए हे स्वामी आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा हे hey मुनि मुझे परम प्रसन्न जानू जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है यानी क्या मांगूँ और क्या नहीं आता रघुनाथ जी हे दासों को सुख देने वाले आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए श्री रामचंद्र जी ने कहा hey मुनि तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ तब मुनि बोले प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए हे hey प्रभु हे श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम यानी स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए ऐसा ऐसा ही हो उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले तब सुक्षण जी बोले गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं इसमें, हे आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। की चतुर्ता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे हे नाथ अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार राम श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत उठ दौड़े भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया फिर बहुत प्रकार से पूजा करके कहा मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है वहा जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनकंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए मुनियों के समूह में श्री राम चंद्र जी सबकी और बैठे प्रत्येक मुनी को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई पड़ते हैं और सब मुनि टकटकी तक लगाए उनके मुख को देख रहे हैं ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो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 प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है हे पापों का नाश करने वाले मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी महिमा जानता हूँ आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं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 यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं तो भी लौट लौटकर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं आप सेवकों की सदा बढ़ाई ही दिया करते हैं इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है हे प्रभु एक परम पर मनोहर और पवित्र स्थान है उसका नाम है पंचवटी हे प्रभु आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए हे रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए यहाँ गृद्ध राज जटायु से भेंट हुई उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप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 उस उस वन का वर्णन भी नहीं कर सकते। एक बार सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे यानी सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी मैं अपने प्रभु की तरह आप अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ हे देव मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं, ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं, श्री राम जी ने कहा हे तात मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है हे भाई उस सब को माया जानना उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या इन दोनों के भेदों को तुम सुनो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 हे उसी को को को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो यानी जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा राहित टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निगृहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार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 अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे इसी का फल फिर विषयों से वैराग्य होगा तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा तब श्रवण आदि नौ प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा